रोशन सितारे प्रेरित भारतीय वैज्ञानिक सारा भाई उच्च प्रौद्योगिकी को देश के करोड़ों लोगों के हित में उपयोग करना चाहते थे साथ ही वे संस्थाओं में एक परिष्कृत कार्य पद्धति का पोषण करना चाहते थे वे चाहते थे कि पश्चिम के देशों की तरह भारत को विकास के लंबे और कठिन दौर से नहीं गुजरना पड़े उनका विश्वास था कि नई तकनीक द्वारा भारत छलांग लगाकर पिछड़ेपन की खाई पाट पाएगा सारा भाई ने सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट की नींव रखी इसके माध्यम से दूर दराज स्थित गांवों के स्कूलों में उपग्रहों द्वारा शैक्षणिक कार्यक्रम पहुंचाए गए उन्होंने केरल के थुम्बा नामक स्थान पर चुंबकीय चुम्बकी भूमजरेखा के पास एक रॉकेट प्रक्षेपण स्थल की स्थापना की बाद में विस्तार के बाद यह स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर बना आज यह केंद्र विक्रम सारा स्पेस रिसर्च सेंटर के नाम से जाना जाता है उन्होंने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में एक और रॉकेट प्रक्षेपण स्थल स्थापित किया और अहमदाबाद में सैटेलाइट कम्युनिकेशन सेंटर की स्थापना की होमी भाबा की आकस्मिक मृत्यु के बाद सारा परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष बने गांधी जी ऐसी प्रभावित होने के कारण सारा भाई का आणविक हथियारों के प्रति रवैया बहुत सोचा विचारा हुआ था इस कारण आणविक का कुटुंब के कट्टरपंथी लोग साराभाई को पसंद नहीं करते थे और उनकी निंदा करते थे साराभाई ने सम्मेलनों में भाग लिया और आणुविक हथियारों के दुरुपयोग और परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग की चर्चा की अगर भारत कम लगत के उपग्रह बनाने और चंद्रमा केंद्रित अनुसंधान के लिए चंद्रयान नामक उपग्रह भेजने में सफल हुआ है तो इसका बहुत सा श्रेय विक्रम साराभाई को जाता है उन्होंने इस कार्यक्रम के लिए पुरजोश समूह चुना और उसे बड़ी मेहनत से पोषित किया इसमें छोटी के वैज्ञानिक एपीजे अब्दुल कलाम ईवी वी वसंत गोवालकर प्रमोद काले यू आर राव कसुरी रंगन और अन्य शामिल थे अपने अपेक्षाकृत छोटे जीवन काल में ही सारा भाई ने देश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य किए इसके लिए उन्हें कई पुरस्कारों से अलंकृत किया गया उन्नीस में उन्हें भौतिक विज्ञान के लिए शांति स्वरूप भटनाकर पुरस्कार मिला 1966 में उन्हें पद्मभूषण और 1972 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया विक्रम सारा भाई काम की लगन में दिन रात एक कर देते थे एक बार उन्होंने ए पी जे अब्दुल कलाम को रात साढ़े तीन बजे मिलने का समय दिया शायद उन्हें अपनी मृत्यु का कुछ पूर्वानुमान था इसलिए उन्होंने बेहद श्रम और लगन से जल्द ही मंजिल तक पहुंचने का प्रयास किया कठिन जीवन शैली के कारण तीस दिसंबर 1971 को दिल का दौरा पढ़ने से विक्रम साराभाई भाई का देहांत हो गया एक खानदानी और समृद्ध परिवार में पैदा हुए साराभाई अगर चाहते तो ऐसे आराम की जिंदगी बसर कर सकते थे परन्तु वे देश की सेवा करते हुए अल्पायु में ही चल बसे भारत को अंतरिक्ष विज्ञान के अग्रिम पंक्ति के राष्ट्रों में लाकर खड़ा करने के लिए देश सदैव उनका कृतज्ञ रहेगा उन्नीस सौ में चंद्रमा पर एक विवर को विक्रम साराभाई का नाम दिया गया यह नाम ऑस्ट्रेलिया में सिडनी स्थित इंटरनेशनल एस्ट्रोमिकल यूनियन ने दिया यूनियन ने चांद पर सी ऑफ सिर यानी शांति सागर नामक क्षेत्र में स्थित विवर बैसाल का नाम बदलकर सारा भाई ये विवर रखा